महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतुंचाशतमोध्याय नारज्जी का सीमल से प्रशंसा पूर्व प्रश्न युधिष्ठि उवाच बलिप्रतमित निमासन्न वर्तिन उपकारापकाराभ्यादत मोहाद्विग नात्रे ना असारोल बलो लघु प्रतिपा पिताम आत्मनो ब्रुद्ध से तस्ोदरण काम युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जो बलवान नित्य निकटवर्ती उपकार और अपकार करने में समर्थ तथा तो नित्य उद्योगशील है ऐसे शत्रु के साथ यदि कोई अल्प बलवान असार एवं सभी बातों में छोटी हैसियत रखने वाला मनुष्य बघारते हुए अयोग्य बातें कहकर है और वह बलवान शत्रु अत्यंत कुपित हो उस दुर्बल मनुष्य को उखाड़ फेंकने के लिए आक्रमण कर दे तब वह आक्रांत मनुष्य अपने ही बल का भरोसा करके उस आक्रमणकारी के साथ कैसा बर्ताव करे जिससे उसकी रक्षा हो सके अप्युदा पुरात भरत चेष्ट पवन से भीष्मी ने कहा भरतष्ठ इस विषय में विज्ञ पुरुष वायु और सेमल वृक्ष के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं हिमवंत समाचार महाना थे वनस्पति शाखे स्कंधी हिमालय पर्वत पर एक बहुत बड़ा वनस्पति था था जो बहुत वर्षों से से बढ़कर प्रबल हो गया वह स्कंध शाखा और पत्तों खूब हरा भरा था तत्मत घर मश्राम ये महाबाह तथा मृग जात महाबाह उसको नीचे बहुत से मतवाले हाथी तथा दूसरे दूसरे पशु धूप से पीड़ित और परिश्रम से थकित होकर विश्राम करते थे नल्वमात्र परिणाहो घन छाजो वनस्पति सारिका सुख संजुष्ट पुष्पवान फलवान अपी उस वृक्ष की लंबाई चार सौ हाथ की थी छाया बड़ी सघन थी उस पर तोते और मैनाओं के समूह बसेरा लेते थे वह वृक्ष फल और फूल दोनों से ही भरा था बन वसंती तार्गस्था पे डांग सवे दल बांधकर यात्रा करने वाले वणिक वन वनवासी तपस्वी तथा दूसरे राहगीर भी उस रमणी एवं श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे निवास किया करते थे दृष्ट्वा नारदो उस ब्रिक्ष की बड़ी बड़ी शाखाओ तथा मोटे तनों को देखकर कर नारद उसके पास गए और इस प्रकार बोले अहो नो रमणी अस्वाम अहो चासी मनोहर प्रिया महे साल साल मले मले अहो मले, तुम बड़े और मनोहर हो तुमसे हमें सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा गसंते तो मनोहर मनोहरा मनोहर वृक्ष राज तुम्हारी शाखाओं पर सदा ही बहुत से पक्षी तथा नीचे अनेक मृग एवं हाथी पूर्वक निवास करते हैं तब शाखा महाशाखा प्रभान पश्चाबे बारुती न कथन चढ़ा महान शाखाओं से सुशोभित वनपते मैं देखता हूँ कि तुम्हारी शाखाओं और मोटे तनों को वायुदेव भी किसी तरह तोड़ नहीं सके हैं पवनस्तात किम नो वनेत्र पवनो प्रेतमान तात क्या पवन देव में तुमसे किसी कारणवश प्रसन्न रहते हैं अथवा वे तुम्हारे सुहृद हैं जिससे इस वन में सदा तुम्हारी निश्चित रूप से रक्षा करते हैं भगवान पवन स्नाचानी पर्वता शिखराण्या भगवान वायु इतने वेघशाली है कि छोटे बड़े वृक्षों को कौन कहे पर्वतों के शिखरों को भी अपने स्थान से हिला देते हैं सोशियम गंध वह शुचि सरासी सरिश्च सागरा तथा गंधवा पवित्र पवन पाताल सरोवर सरिताओं और समुद्रों को भी सुखा सकता है सन्क्षति ताम पवन सख्व संशय तस्मा बहुशाखो पर्णवा पुष्पवानि इसमें संदेह नहीं कि अपना मित्र मानने के कारण ही तुम्हारी रक्षा करते हैं इसीलिए रमणी अमते प्रतिभा ते वनस्पते यदि तात वनस्पते तुम्हारे पास यह बड़ा ही रमणीय दृश्य जान पड़ता है की ये पक्षी तुम्हारी शाखाओं पर बड़े प्रसन्न रहकर कर रहे हैं ए काले वसंत ऋतु में अत्यंत मनोरम बोली बोलने वाले इन पक्षियों का अलग अलग तथा सबका एक साथ बड़ा मधुर स्वर सुनाई पड़ता है तथे में गर्जता नागा घर मारता समाध्य सुखमले अपने युद्ध कुल से ये गर्जना करते हुए गजराज धूप से पीडित हो तुम्हारे पास आकर सुख पाते हैं तथा मृग जाति भी अन्य भिशोभते तथा सर्वादिशोभते मेरुद्रु प्रवर इसी प्रकार दूसरी दूसरी जाति के पशु भी तुम्हारी शोभा बढ़ा रहे हैं तुम सबके निवास स्थान होने के कारण मेरु पर्वत के समान सुशोभित होते हो ब्राह्मण तप सिद्धे तापसे तथा त्रिवेषपापे वही तपस्या से शुद्ध एवं तापसो ब्राह्मणों तथा से हो तुम्हारा मुझे स्वर्ग के समान जान पड़ता है शांति अधिक शत तक ध्याज इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में वायु और शालमलि संवाद के प्रसंग में एक चौवनवा अध्याय पूरा हुआ हम